संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शब्द संसार में आइए जानते हैं भारत की महान नारियों में विदुषी नारी गार्गी के बारे में गर्ग वंश में वचकनु नामक महर्षि थे जिनकी पुत्री का नाम वाजकनवी गार्गी था बृहदारण्य उपनिषद में इनका ऋषि वलक के साथ बड़ा ही सुंदर शास्त्रार्थ आता है एक बार महाराज जनक ने श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी की परीक्षा लेने के लिए एक सभा का आयोजन किया राजा जनक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा हे है यह मेरा सौभाग्य है कि आप सभी आज यहाँ पधारे हैं मैंने यहाँ पर एक हजार गायों को रखा है जिन पर सोने की मोहरे जड़ित है आप में से जो श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी हो वह इन सभी गायों को ली जा सकता है निर्णय लेना अति दुविधाजनक था क्योंकि अगर कोई ज्ञानी स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी माने तो वह ज्ञानी कैसे कहलाए? तब ऋषि याज्ञ वल्के ने अपने शिष्यों से कहा हे शिष्यो इन गायों को हमारे आश्रम की ओर हाँक ले चलो इतना सुनते ही सभी ऋषि से शास्त्रार्थ करने लगे ने सबकी प्रश्नों का उत्तर दिया। उस सभा में वी गार्गी भी उपस्थित थी याज्ञ व से शास्त्रार्थ करने के लिए गार्गी उठी और पूछा हे ऋषिवर क्या आप अपने, अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं या वल कह बोले, बोले माँ मा, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता परंतु इन गायों गायो को देखकर देख मेरे मन, मन में मोह, मोह उत्पन्न हो गया, गया है गार्गी ने कहा आपको मोह हुआ यह इनाम प्राप्त करने के लिए योग्य कारण नहीं है आपको यह साबित करना होगा कि आप इस इनाम के योग्य हैं। अगर सर्वसम्मति हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। अगर आप इनके संतोष जनक जवाब प्रदान करें तो आप इस इनाम के अधिकारी होंगे गार्गी का पहला सवाल बहुत ही सरल था परन्तु उन्होंने अंत वल को ऐसा उलझा दिया कि वे क्रुद्ध हो गए गार्गी ने पूछा था हे ऋषि जल के बारे में कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है तो यह जल किसमें जाकर मिल जाता है अपने समय के उस सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ज्ञ वलकह ने आराम से और ठीक ही कह दिया कि जल अंततः वायु में ओत प्रोत हो जाता है फिर गार्गी ने पूछ लिया कि वायु किस में जाकर मिल जाती है और यज्ञ वल्कह का उत्तर था कि अंतरिक्ष लोक में पर गार्गी तो अदम्य थी वह भला कहा रुक सकती थी वह याज्ञ वल के हर उत्तर को प्रश्न में तब्दील करती रही, रही और इस तरह गंधर्व गंधर्वलोक आदित्य लोक चंद्र लोक देव देवलोक इंद्र लोक प्रजापति लोक और ब्रह्म लोक तक जा पहुंची और अंत में गार्गी ने फिर वही सवाल पूछ लिया यह ब्रह्म लोग, लोग किसमी जाकर मिल जाता है।, है।, है, है इस पर गार्गी को लगभग डांटते हुए कहा गार्गी, गार्गी माती प्राक्षिर्मा ते मुरधा व्यापक यानी गार्गी इतने सवाल मत करो कहीं ऐसा न हो कि इसमें तुम्हारा मस्तिष्क ही फट जाए गार्गी का सवाल वास्तव में सृष्टि के रहस्य के बारे में था अगर याज्ञ वल उसे ठीक तरह से समझा देते तो उन्हें इस विदुषी दार्शनिका को डांटना न पड़ता पर गार्गी चूंकि अच्छी वक्ता थी और अच्छा वक्ता वही होता है जिसे पता होता है कि कब बोलना और कब चुप हो जाना है तो याज्ञ वलका की यह बात सुनकर वह परम हंस चुप हो गई। पर अपने दूसरे सवाल में गार्गी ने दूसरा कमाल दिखा दिया उसे अपने प्रतिद्वंद्वी से, यानी याज्ञ वलकर से दो सवाल पूछने थे तो उसने बड़ी ही शानदार भूमिका बांधी। गार्गी बोली ऋषि सुनिए। जिस प्रकार काशी या विदेह का राजा अपने धनुष पर डोरी चढ़ाकर एक साथ दो अचूक बाणों को धनुष पर चढ़ाकर अपने दुश्मन पर संधान करता है वैसे ही मैं आपसे दो प्रश्न पूछती हूँ यानी गार्गी ने ऋषि से बड़े ही आक्रामक रूप से सवाल पूछे यज्ञ वल्के ने कहा गार्गी हाँ हाँ गार्गी पूछो गार्गी ने पूछा स्वर्ग लोग से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी से नीचे जो, जो कुछ भी है और इन दोनों, दोनों के मध्य जो, जो कुछ भी है और जो हो चुका है और जो अभी होना है ये दोनों किसमें उत्प्रोत है पहला सवाल स्पेस से जुड़ा हुआ था और दूसरा टाइम से। स्पेस और टाइम के बाहर भी कुछ है क्या नहीं है इसलिए गार्गी ने बाण की तरह पहने इन दो सवालों के जरिए यह पूछ लिया कि सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है याज्ञ वल बोले एतः व अक्षर से प्रशासनिक यानी कोई अक्षर अविनाशी तत्व है जिसमे प्रशासन में अनुशासन में सभी कुछ ओत प्रोत है गार्गी ने पूछा क्या सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है तो याज्ञ वल का उत्तर था अक्षर तत्व के इस बार बार्के ने अक्षर तत्व के बारे में विस्तार से समझाया वे अंततः बोले गार्गी इस अक्षर तत्व को जाने बिना यज्ञ और तप सभी कुछ बेकार है इस बार गार्गी भी यज्ञ वल्के के उत्तर से मुग्ध थी अपने प्रश्नों के उत्तर से वह इतनी प्रभावित हुई कि महाराज जनक की राजसभा में उसने यज्ञ वलकय को परम ब्रह्मनिष्ठ मान लिया इतने तीखे प्रश्न पूछने के बाद गार्गी ने जिस तरह याज्ञ वलक की प्रशंसा कर अपनी बात खत्म की तो उसने वाचक होने का अपना गुण भी दिखा दिया कि उसमें अहंकार का नामो निशान नहीं है गार्गी ने याज्ञ वलकय को प्रणाम किया और सभा से विदा ली। याज्ञ वलकय विजेता थे गायों का धन अब उनका था याज्ञ वलकय ने नम्रता से राजा जनक से कहा राजन यह धन प्राप्त कर मेरा मोह नष्ट हुआ है यह धन ब्रह्म का है और ब्रह्म के उपयोग में लाया जाए यह मेरी नम्र विनती है इस प्रकार राजा जनक की सभा के द्वारा सभी ज्ञानियों को एक महान पाठ और श्रेष्ठ विचारों की प्राप्ति हुई ऐसी थी कार्गी वाचक देश की विशिष्टतम दार्शनिक और युग प्रवर्तक। अभी आप सुन रहे थे भारत की महान नारियों में गार्गी के बारे में वाचक स्वर भारतीय परिमल